श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें श्री राम कृष्ण देव की सत्य निष्ठा यहाँ पर हम इस संबंध में और भी एक बात पाठकों से कहना चाहते हैं श्री रामकृष्ण देव द्वारा श्री जगन को धर्म अधर्म पुण्य पाप भला बुरा यश अपयश आदि यहाँ तक कि शरीर मन सब कुछ अर्पित कर चुकने पर भी उनके लिए यह कहना कभी संभव नहीं हुआ माँ यह लो तुम्हारा सत्य यह लो तुम्हारी मिथ्या और इसका कारण भी उन्होंने स्वयं किसी समय हम लोगों से व्यक्त किया था उन्होंने कहा था इस तरह सत्य का त्याग करने पर श्री जगन्माता को मैंने अपना जो सर्वस्व अर्पण कर दिया उसकी सत्यता की रक्षा मैं कैसे कर सकता वास्तव में सब कुछ समर्पण करने के बाद भी उनके भीतर कैसी अपूर्व सत्यनिष्ठा हम लोगों ने देखी थी जिस दिन जहाँ जाने को वे कहते थे उस दिन ठीक समय पर वहाँ वे उपस्थित होते थे जिस व्यक्ति से जो लेने के लिए कहते थे उसे छोड़कर अन्य किसी से भी वे उस वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाते थे जिस दिन वे यह कहते थे कि भविष्य में अमुक वस्तु नहीं खानी है अथवा अमुक कार्य नहीं करना है उस दिन से उस वस्तु को खाना या उस कार्य को करना उनके लिए संभव नहीं होता था श्री राम देव का कहना था जिसके अंदर सत्य निष्ठा है उसे सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति होती है जिसमें सत्य निष्ठा है माँ कभी उसकी बात को मिथ्या नहीं होने देती वास्तव में इस विषय के ही कितने दृष्टांत हमने उनके जीवन में देखे हैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ पर अनुचित न होगा दक्षिणेश्वर में एक दिन परम भक्तिमती गोपाल की माँ भगवान श्री रामकृष्ण देव की गोपाल भाव से भक्ति करने वाली मली देवी इन्हें श्री राम कृष्ण देव गोपाल की मां कहा करते थे भात रांधकर कर श्री राम कृष्ण देव को भोजन कराना चाहती थी सब कुछ तैयार हो चुका था श्री राम कृष्ण देव भोजन करने के लिए बैठे बैठकर उन्होंने देखा कि भात कुछ कड़ा रह गया है चावल अच्छी तरह से पका नहीं है असंतुष्ट होकर वे बोले मेरे लिए क्या यह भात खाना संभव है अब मैं उसके हाथ का भात कभी नहीं खाऊंगा उनकी इस बात को सुनकर सभी ने यह सोचा कि गोपाल की माँ को भविष्य के लिए सतर्क करने के निमित्त ही उन्होंने यह कहकर उनको डराया मात्र है अन्यथा गोपाल की माँ को वे जिस प्रकार आदर देते हैं उसे देखते हुए यह कभी संभव नहीं हो सकता कि भविष्य में वे उनके हाथ से भात न खाएंगे कुछ देर बाद ही वे उन्हें क्षमा कर देंगे तथा उन बातों की फिर कोई चर्चा नहीं करेंगे किंतु ऐसा न होकर उसका फल संपूर्ण विपरीत हुआ क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव को गले का रोग हुआ क्रमशः उसके बढ़ जाने से उनका भात खाना एकदम बंद हो गया तथा गोपाल की मां के हाथ से फिर एक दिन भी उनके लिए भात खाना संभव न हो सका एक दिन दक्षिणेश्वर में भाभा होकर श्री राम कृष्ण देव कहने लगे अब इसके बाद और मैं कुछ नहीं खाऊंगा केवल खीर केवल खीर उस समय श्री माता जी श्री राम कृष्ण देव के लिए भोजन की थाली लेकर आ रही थी इस बात को सुनकर तथा यह जानकर कि उनके मुँह में मुँह से जब जो बातें निकलती हैं, वे कभी निरर्थक नहीं होती हैं वे भयभीत होकर बोली मैं रसेदार तरकारी तथा भात राध लूँगी उसे खाना केवल खीर ही क्यों उसी भावावस्था में श्री राम कृष्ण कह उठे नहीं खीर उसके थोड़े ही दिन बाद श्री राम कृष्ण देव के गले में रोग होने के कारण वास्तव में और कोई व्यंजनादि दिखाना उनके लिए संभव ना हुआ केवल दूध भात दूध बार्ली इत्यादि खाकर ही दिन बीतने लगे कलकत्ते के प्रसिद्ध दानशील धनी श्री शंभुचंद्र मल्लिक महोदय को रामकृष्ण देव अपने चार रसत में से द्वितीय रसतदार कहकर निर्देश किया करते थे रानी रासमणि के काली मंदिर के समीप ही उनका एक बगीचा था वहां पर श्री रामकृष्ण देव के साथ भगवत चर्चा करते हुए वे अधिकांश समय बिताया करते थे उस बगीचे में उनका एक धर्मार्थ और सलाहालय भी था श्री रामकृष्ण देव प्राय उदर के रोग से पीड़ित रहते थे एक दिन शंभु बाबू को उनके पेट के रोग का पता लगने पर उन्हें थोड़ी सी अफीम सेवन करने तथा रासमढ़ी के बगीचे में लौटने लौटते समय उनसे थोड़ी सी अफीम ले जाने के लिए उन्होंने परामर्श दिया श्री रामकृष्ण देव भी उनसे सहमत हुए किंतु वार्तालाप में मग्न होकर दोनों ही उस बात को भूल गए शंभू बाबू से विदा लेकर कुछ दूर आने के बाद श्री रामकृष्ण देव को उस बात का स्मरण हुआ अतः अफीम लेने के लिए वे पुनः वहाँ लौटे परंतु देखा कि शंभु बाबू अंदर चले गए हैं इस बात के लिए उनको पुनः बाहर न बुलवाकर, उनके कर्मचारी से ही उन्होंने थोड़ी सी अफीम मांग ली और रासमली के बगीचे की ओर लौटने लगे किंतु कुछ दूर जाते ही उन्हें एक प्रकार की ऐसी विफुलता अनुभव हुई क्यों उनको आगे का मार्ग ही नहीं दिखाई दिया रास्ते के बगल में नाली की ओर ही मानो कोई बलपूर्वक उनके पैरों को खींचने लगा उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है इधर तो रास्ता नहीं है किंतु ढूंढने पर भी उन्हें मार्ग का पता न चला यह सोचकर कि अवश्य ही किसी प्रकार से दिग्भ्रम हो गया है जब वे पुनः शंभु बाबू के बगीचे की ओर देखने लगे तब उन्हें उधर का मार्ग स्पष्ट दिखाई दिया कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद पुनः वे शंभु बाबू के बगीचे के फाटक पर वापस आए तथा वहाँ से अच्छी तरह देखभाल कर अत्यंत सावधानी के साथ राशमली के बगीचे की ओर पुनः अग्रसर होने लगे किंतु दो चार कदम आगे बढ़ते ही फिर पहले जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई उन्हें मार्ग पुनः नहीं दिखाई दिया विपरीत दिशा में उनके पैर आकृष्ट होने लगे इस प्रकार दो चार बार होने के पश्चात उनके मन में सहसा यह विचार उत्पन्न हुआ ओह शम्भू ने कहा था कि मुझसे अफीम मांग ले जाना ऐसा न कर मैं उनसे उससे कहे बिना ही उसके कर्मचारी से अफीम मांग कर ले जा रहा हूँ इसीलिए माँ मुझे जाने नहीं दे रही है शम्भू के आज्ञा लिए बिना मुझे कुछ देना कर्मचारी के लिए भी उचित नहीं है और शम्भु के कसनानुसार मुझे भी उससे ही लेना चाहिए अतः मैं जो यह अफीम लिए जा रहा हूँ इसमें असत्य भाषण तथा चोरी दोनों दोष विद्यमान है इसीलिए माँ मुझे इस प्रकार घुमा फिरा रही है वापस नहीं जाने दे रही है यह सोचकर श्री राम कृष्णदेव शंभु बाबू के औषधालय में पुनः पहुँचे उन्होंने देखा कि वह कर्मचारी भी वहाँ पर उपस्थित नहीं है भोजनादि करने के लिए कहीं चला गया है इसलिए खिड़की के अंदर से ही उस अफीम की पुड़िया को और सुधालय में फेंककर जोर से चिल्लाते हुए उन्होंने कहा लो भाई यह तुम्हारी अफीम रही यह कह कहकर वे रासमढ़ी के बगीचे की ओर चल दिए इस बार जाते समय उन्हें पहले जैसी विफलता नहीं हुई रास्ता भी स्पष्ट दिखाई देने लगा और वे अच्छी तरह से यथास्थान पहुँच गए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे मैं अपना सारा भार माँ पर सौंप चुका हूँ ना इसीलिए माँ मेरे हाथ पकड़ी हुई है पाँव को थोड़ा भी बेताल नहीं होने देती इधर उधर पढ़ने नहीं देती श्री राम कृष्ण देव के जीवन से संबंधित न जाने कितने ही इस प्रकार के दृष्टांतों को हमने सुना है बहुत ही अपूर्व घटनाएँ हैं हमारे लिए कभी कल्पना के द्वारा भी क्या इस प्रकार की सत्यनिष्ठा तथा सर्वांगीण निर्भरता का किंजिन मात्र अनुभव करना संभव है क्या यह उस प्रकार की निर्भरता है जैसा कि रूपक के सहारे श्री राम कृष्ण देव बारंबार हमसे कहा करते थे उस देश में श्री रामकृष्ण देव के जन्मस्थान स्थान में खेतों के बीच में होकर पगडंडियां हैं पगडंडियों पर चलकर सभी लोग एक गांव से दूसरे गांव में आते जाते हैं बहुत ही सक्रिय पगडंडी है पैदल चलते समय कहीं गिर न जाए इसलिए पिता ने अपने छोटे लड़के को अपनी गोद में ले रखा था और उससे बड़ा लड़का कुछ समर्थ होने के कारण पिता तथा पिता का हाथ पकड़कर चल रहा था चलते चलते एक बड़ा चील या और किसी वस्तु को देखकर आनंदित हो दोनों लड़के ताली बजाने लगे गोद के लड़के को यह मालूम था कि पिताजी उससे पकड़े हुए हैं इसलिए वह निडर होकर आनंद मना रहा था पर जो बालक अपने पिता का हाथ पकड़ चल रहा था वह उस सक्री पगडंडी पर चलने की बात को भूल ज्यों ही पिताजी का हाथ छोड़कर ताली बजाने लगा त्यों ही धड़ाम से नीचे गिर गया और रोने लगा इसी प्रकार मां ने जिसका हाथ पकड़ रखा है उसे और कोई डर नहीं है परंतु जिसने मां का हाथ पकड़ा है उसके लिए डर दूर नहीं है क्योंकि हाथ छोड़ते ही वह गिर पड़ेगा